ब्रह्म विद्यो बुद्धो विद्योपनिषद बुद्धोहम हम भारूपो भगवान हम महादेव महानक्ष्मी महागेयो महेश्वर मैं बुद्धि हूँ मैं ही भूतपाल अर्थात समस्त प्राणियों का पालन करने वाला हूँ प्रकाश स्वरूप भगवान भी मैं हूँ महादेव महागेय एवं महान महेश्वर भी मैं ही हूँ विमुक्तम विभुरहम वरेडो व्यापकोस्म्य हम वैश्वानरो वासुदेव विश्वचुरह मैं विमुक्त हूँ विभुहूँ वरण करने योग्य हूँ तथा मैं ही व्यापक हूँ मैं श्रेष्ठ वैश्वानर एवं वासुदेव हूँ तथा संपूर्ण विश्व का चक्ष भी नहीं हूँ विश्वादिकम विषदो विष्णुर्विश्वृदस्म्य हम विशदो शुद्धोस्मे शुक्र शांतोस्मे शाश्वतस्मे शिवोस्म्य हम मैं विश्व से अधिक हूँ मैं विश्व का कर्ता विशद विष्णु मैं शुद्ध शुक्र शांत स्वरूप हूँ शाश्वत तथा शिव भीमयी हूँ सर्वभूतात्माहस्में सनातन अहम सक स् महिम ने सदाशिता मैं समस्त भूत प्राणियों का अंतरात्मा हूँ मैं नित्य एवं सनातन हूँ मैं अपनी महिमा में स्थित रहकर सदैव प्रकाशित होता रहता हूँ सर्वांतर स्वयं ज्योति सर्वाधिपतिरश्म्य हम सर्वभूताधिवासोहम सर्वव्यापी स्वरारहम मैं सभी के अंतकरण में स्वयं ज्योति रूप में स्थित एवं समस्त प्राणियों का अधिपति हूँ अधिभूत प्राणी मुझमें ही निवास करते हैं मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ तथा सभी का सम्राट हूँ समस्त साक्षी सर्वात्मा सर्वभूत गुहाशय सर्वेन्द्रिय गुणाभासर्वेन्द्रिय विवर्जि मैं सभी का साक्षी सर्वात्मा सदभूतों का गुहे आशय हूँ मैं सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक हूँ तथा समस्त इंद्रियों से रहित भी हूँ स्नत्र तो हम सर्वानुग्राह्मे हम सच्चिदानंद पूर्णात्मा सर्वप्रेमास्पदोस्म हम मैं तीन स्थान जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति से अतीत परे हूँ सभी पर अनुग्रह अनुकंपा करने वाला हूँ मैं सच्चिदानंद पूर्णात्मा हूँ तथा सभी का प्रेमास्पद हूँ सच्चिदानंद महात्रो हम स्वप्रकाशोस्म विद्वा चिदन सत्यस्वरूप सन्मात्र सिद्ध सर्वात्मकम्य हम मैं मात्र हूँ एवं तेम प्रकाशमान चेतन घनस्वरूप हूँ मैं सत्य स्वरूप सन्मात्र अर्थात स्वरूप सिद्ध तथा सभी की आत्मा हूँ सर्वाधिष्ठान सन्मात्र सर्वंध हम्य हम सर्वग्रासस्म्य हम सर्वद्रष्टा सर्वान्नभूरह एवं जो वेद तत्व पुरुष उच्चते पुरुष उच्यतेनिषद समस्त प्राणियों का आधार स्वरूप सत्य स्वरूप सभी के बंधन को हरने अर्थात काटने वाला सबको अपना ग्रास बनाने वाला सभी को देखने वाला और सभी का अनुभव रूप में ही हूँ जो इस प्रकार तत्व का ज्ञाता है वही पुरुष कहा जाता है इस प्रकार की यह उपनिषद रहस्य विद्या है ुन सह सह विज कह तेजस्वीधाविचाव ओं शाति शाति शाति हरि इति ब्रह्म विद्योपनिषद समाप्ता